पंचविध शाम उपासना सप्तविध श्याम उपासना के पश्चात श्याम का नाम लेकर के उपासना है गायत्र श्याम रथंतर श्याम गायत्री शाम श्याम को कहा प्राण में आश्रित है रथंतर श्याम है अग्नि में आश्रित है इसे उपासन के लिए कहा गया आगे पहले रथंतर शाम अग्नि में पुरुत कहा अग्नि में अरण्य स्थानीय उत्तराधरण स्थानीय उसके पश्चात अभी पति पत्नी स्त्री पुरुष में मैथुन कर्म उसे मैथुन दृष्टि से वामदेव्य श्याम का उपासना है तो वामदेव्य श्याम मैथुन में आश्रित है अभी कहेंगे टीका में उत्तराधरा स्थानीय स्त्री पुरुषयोर अवाच्य कर्मणि प्रभुतोर उत्तर अरण्य अरण्य नीचे एक ऊपर एक अरण्य स्थान रखकर के मंथन कर अग्नि पकड़ करते हैं अग्नि में ही रथन तरह सामो पहले कहा गया तस्थानीय स्त्री पुरुषों का भी अबाच्य कर्मणि अवाच्य कर्म मैथुन में प्रभु पुरुष स्त्री मंथन सामान्य सादृश अरण्य में जैसे मंथन है इस प्रकार मंथन सामान्यात मंथनादि दृष्टि अनंतरण मंथन दृष्टि पहले आया अग्नि पृथक उसके पश्चात अभी मैथुन दृष्टि वाम में करने के लिए विधान करते हैं उपमंत्रे स हिंकारो उपमंत्रण करता है संकेत करता है पुरुष को उसमें हिंकार में तृष्टि करे के हिंकार की उपासना ज्ञपते सब प्रस्ताव हिंकार के बाद हे प्रस्ताव काम का व्यव प्रस्ताव में ज्ञापन करना ज्ञापन करना तो ज्ञान कराना यहाँ ज्ञापन करता है वस्त्र आभूषण आदि देकर करके स्त्री को पति स्त्री सह सउदगत और स्त्री के साथ एक सया में करता है उदगित में तब दृष्टि करके उद्गित का उपासना है प्रति स्त्री सहस स्त्री प्रति सहस स्त्री के अभिमुख होकर सोता है सब प्रतिहार प्रतिहार में इसे उपासना करें। कालम गिधनम कालम गैथुन ने काल समाप्त करता है निधन स्वामी की उपासना तदृष्टिया पारम गिधनम और उसके बाद समाप्त करता है पारम काल समाप्त करता है तो हो गया निधनम एत वाम मिथुन प्रोपन वामदेव स्वामी की उपासना मिथुन दृष्टि से मिथुन में आश्रित है करोति उपमंत्रे संकेतम्य टीका वस्त्रादिना स्त्रीय वो पशुकर्म कहते हैं मैं मैथुन कर्म को स्त्री को वस्त्रादि के दर प्रीत करता है तस्मिने प्रारंभ सामता है प्रसन्न करना करना दृष्टि दृष्टि ये प्रस्ताव में करे एक पर्यंक गमन एक पर्यंक में जा प्रतिम का स्त्रीयुखी भाव स्त्री के को रहता है सब प्रतिहार कालम गलम गैथुन पारम समाप्ति गचति मैथुन कर्म करके तनिधनम अच्छा यहाँ प्रतिहार कालम गारम गच्छति तनम कालम गच्छति दोनों ही निधन है कालम गच्छति मैथुन पारम गच्छति समाप्ति को प्राप्त करता है मिथुने थुनेोहत मिथुन में आश्री तत्रुम विमुथुन सब वाबल के वादे उत्पन्न हुआ मिथुन सामबधा उसमें वायु रपच मिथुनतया संबंधा वायु और जल का संबंध हुआ मिथुन रूप से वाम देव उत्पत्ति रूप उससे उत्पत्ति कही गयी तसे मिथुन प्रतिष्ठित मिथुन में प्रतिष्ठित है मिथुन प्रोतम वेद एवं इस प्रकार मिथुन दृष्टि करके वाम देव शाम मिथुन में आश्री ते उपासना करता है मिथुनी भवती मिथुन वाला होता है अर्थात तो पत्नी आदि का वियोग नहीं होता है मिथुन मिथुना और मिथुन से पुत्र उत्पन्न करता है रेत होता है सर्वम आयु रेटी वर्ष आयु जीवित रहता है यह पहले भी कहा था जोग जीवती उज्ज्वल जीवन होता है महान प्रजया पशु प्रजा से पशु से जुक्त महान होता है महान कीर्ति से भी महान होता है न कांचन परिहरे त्रत उपासना करता है, साम में वामदेव श्याम में मिथुन दृष्टि कर उपासना करता है उसका व्रत है कांचन न परिहरित कोई स्त्री मैथुन के लिए उसके पास यदि अपने आप आए शय के में, में तो उसका त्याग नहीं करे उसका व्रत है स इत्यादि पूर्वव्रत तो अर्थ समझना मिथुनी का अथ भवति विदुर नहीं होता है पत्नी वो नहीं होता है मिथुना मिथुनाथ प्रजाते अमोघ रचते तो मिथुनाथ मिथुना पुत्र आदि उत्पन्न होते है मिथुन से तो पुत्र उत्पन्न होते कहा अमोघ रेत यमोघ रेता तस्व अमोघर्ज अमोघ व्य होता है न कांचन टीका में न कांचन वाक्यम आदाय व्यासठी वाक्य लेकर व्याख्या करते भाष्य में कांचित स्त्रीय स्वात्म तल प्राप्त न परिहरित पिहरेत सगमी अपने शय्या में प्राप्त यदि कोई स्त्री अपने आप आई समागमार्थी समागम के लिए मैथुन कर्म के लिए न परिहृत त्याग नहीं करे टीका में पर स्मृति विरोधम आशंका आह परस्त्री गये न उपगछति परांगना परस्त्री ये स्मृति विरोध की शंका करके कहते है वाम देवेश अंगप् तो नामदेव साम उपासना के अंग रूप से यहाँ विधान किया गया तस्मात अन्य इसलिए प्रतिषेध उत्सर्ग को छोड़ करके प्रकवाद विषय उत्सर्ग निवेश अपवाद को छोड़ करके उत्सर्ग का है ये अपवाद हो गया उपासनाक विधान होने से अपवाद होने से इसको छोड़ करके अन्यत्र ही प्रतिषेध है पर उत्सर्ग अन्य अन्यत्र, अन्यत्र प्रतिषेध स्मृत है विधि निषेध तो नि है उसके लिए विधान किया गया निषेध है सब के लिए सामान्य विशेष विषय होने से व्यवस्था हो जाएगी जहाँ विधि विशेष है उसको छोड़ करके अन्य निषेध है किंच शास्त्र धर्मो अवगम्यत न कांचन परहदीति शास्त्रगतवाच्यम कर्म धर्म भविमें धर्म का ज्ञान तो शास्त्रते न कांचन पिहरे शास्त्रवगतः शास्त्र विधान क्या अवाच्यमी कर्म पर गषि तरी धर्म विधि जो इस प्रकार उपासना करता है उसे उपासना के अंग रूप से तथा जो श्रोत अर्थ दुर्बल या न प्रतिस्पर्धिता श्रुति विहित अर्थ में स्मृति दुर्बल हो जाती है उसमें विरुद्ध नहीं इसलिए प्रमाण्य धर्म अवगत न प्रतिषेध शास्त्र वचन प्रमाण है श्रुति वाक्य उससे धर्म का ज्ञान होता है तो जो विधि से धर्म होगा प्रतिषेध शास्त्र स्मृति शास्त्र से इसका विरोध स्मृति दुर्बल है यथोक्त तो उपासना वो ब्रह्मचर्य नियम अभाव भ्रत ने विवक्षित ऐसे उपासना जो करता है वह शाम में मिश्र दृष्टि करके उपासना करता है उसके लिए ब्रह्मचर्य नियम नहीं ब्रता, नियम अभाव भ्रत ने विवक्षित जो ग्रस्त पुरुष है अपन स्त्री के ऋतु कालयी गमन करता है तो भी ब्रह्मचर्य तुल्य माना गया यहाँ पर स्त्री यदि अपने आप प्राप्त हुई तो उसका नियम नहीं परिहार त्याग नहीं करे यह व्रत विवे तन्न प्रतिषेध शास्त्र विरोध आशंका परांगना नोपगछ स्मृति विरोधी की आशंका नहीं है इस आगे आदित्य बृहत सामय आदित्य में आश्रित तो कहेंगे प्रसंग टीका आदित्य से प्रजा, प्रजा के हेतु आदि तदेतु मैथुन दृष्टिअनतर आदित्य दृष्टि पुत्र उत्थ प्रजाउ मैथुन मैथुन दृष्टि आदित्य दृष्टि आरंभ करते उद्यान उद्यान सूर्य हिंकार, हिंकार प्रथम है हिंकार में उद्यान सूर्य दृष्टि करके उपासना करें उदित प्रस्ताव उदय हो गया उपस्ताव प्रस्ताव भक्ति में उदित सूर्य दृष्टि करे मध्यम दिन उद्गी उद्गित में मध्यम दिन सूर्य का मध्यान्ह सूर्य दृष्टि कर उपासना करे अपराह प्रतिहार प्रतिहार में अपराह काली सूर्य दृष्टि करे अस्तम निधनम अस्त को जाता हुआ निधन निधन में करे बृहत आदित्य पूर्व बृहत नामक सामे आदित्य में प्रतिष्ठित है भाष्य में उद्यन सविता सहिंकार प्राथम आ प्रथमे से प्रथम हिंकार भी प्रथम प्रथमे उदर्शन होता है उदितः प्रस्ताव प्रस्तवन हेतु कर्म सूर्य उदय होने के पश्चात सब प्राणी अपने कर्म आरम्भ करने के लिए प्रस्ताव करते आरम्भ करते है इसलिए प्रस्ताव में उदित सूर्य दृष्टि करे मध्यम दिन उदगित श्रैष्ठाथ श्रेष्ठ उदित भक्ति श्रेष्ठ है मध्यम दिन मध्यान्ह में सूर्य दृष्टि करे अपराह प्रतिहार अपराह्न प्रतिहार में अपराह्न दृष्टि पशु आदि नाम गृहान प्रति धारणार्थ घर के प्रति लेते हैं अपराह्न होने पर यदअस्तम तस्तम जाते समय निधन में इसे दृष्टि करे रात्रो गृह निधना प्राणीना रात्रि में घर में स्थित होते निपुवधितृहत साम आदित्य में प्रतिष्ठे बृहत आदित्य देवता दैवत्य आदित्य में है सय एव एतद् बृहत आदित्य प्रोतम वेद बृहत सा्म आदित्य में उपासना करता है तेजस्वी अन्नाद होती तेजस्वी होता है दीप्ताग्नि होता है अन्नाद अन्न अतिथि अन्नाद दीप्ताग्नि सर्व आयु संपूर्ण सम्पूर्ण आयु प्राप्त करता है जीवित रहता है कुंड आयु होता है, है। जोग जीवती उज्ज्वल जीवन होता है महान प्रजा से पशु से होता है महान न की तपन नद्रतम ऐसे जो सामो, बृहत शाम की उपासना आदित्य दृष्टिया करता है उसका व्रत है तपन सूर्य तपाने वाले सूर्य की निंदा नहीं करे टीका में भाष्य में स इत्यादि पूर्ववृत अर्थ समान है तपनतम न निंदे इसका व्रत विशेष है आदित्य जायत वृष्टि स्मृति है आदित्य कार्य पर्जन से आदित्य जायत वृष्टि यह स्मृति है आदित्य से वृष्टि होती है आदित्य कार्य हो गया पर्जन्य वृष्टि आदित्य दृष्टि के अनुसार अभी पर्जन्य दृष्टि दिखाते हैं है अभ्राणी संप्लवते सहिंकारो मेघ इकटी होते हिंकार है मेघो जायते मेघ उत्पन्न होता है स प्रस्ताव वर्षती उद्घित उद्गी में वृष्टि दृष्टि करे श्रेष्ठ है विद्युत विद्युत मेघ गर्जन है और तो प्रतिहार में तुष्टि करे उदृहना वृष्टि उपसार हो जाता है समाप्त हो जाता है निधन में तदृष्टि करे एकद वैरूपम पर्जन्य प्रतम वैरूप नामक वैरूप नामक सामे पर्जन्य वृष्टि में, में प्रतिष्ठित है भाष्य में अभ्राणी अभरणाथ मेघ उदक श्वात अभ्राणी मेघ जल भरा रहते इसलिए मेघ हो गया अभ्र उदक शृत्व जल सेच करता है उक्ता अन्यथ आगे सब समान अर्थ है एक वही नाम साम पर्जन्य प्रोतम प्रतिष्ठित है अनेक अनेक अभ्रादि अभ्रदर्जन्य वैरूप्यम अभ्रदेश वृष्टि विभिन्न प्रकार है कथम वैरूप साम तस्मिन् प्रतिष्ठितं तक अनेक अनेक सेनेक प्रकार अनेक जाता है जिस प्रकार फल एवं एक तयरूप पर्जन्योतम वेद वहरूप नाम साम पर्जन्य प्रतिष्ठित इसे प्रार्थना करता है विरूपांश स्वरूपांश पशुन अवरंत विभिन्न प्रकार पशु को प्राप्त करता है विरूप पशु समान रूप वाले पशु को प्राप्त करता है सर्व आयु रही इसी प्रकार सर्व आयु उज्जवल जीवन होता है प्रजा से महान होता है कृत्य से महान होता है वर्षातम नींदे तद व्रतम उसका व्रत है वर्षा होते है वर्षा की निंदा नहीं करे विरूपांश स्वरूपांश टीका में अजा भी प्रभुन पशु नवरुद्धे अज भेड़ बकरी बकर आदि पशु प्राप्त करता है वर्षांत नींदे तो उसका व्रत है पर्जन्य आय तत्वात ऋतु व्यवस्था आस तब दृष्टि अनुतम ऋतु दृष्टि में आसु की व्यवस्था पर्जन्य वृष्टि के अधीन वृष्टि होने से वर्षा ऋतु तो उसके सरत इस प्रकार है वर्षा के पहले गर्म होता है एक दूसरे वृष्टि के अधीन होने से ऋतु व्यवस्था वृष्टि का अधीन इसलिए वृष्टि दृष्टि के अन्तर ऋतु दृष्टि कहते हैं बसंतो हिंकार बसंत ऋतु हो गया प्रथम हिंकार ग्रीष्म प्रस्था, वर्षा आरंभ के लिए प्रस्ताव होता है वर्षा उद्घित श्रेष्ठ है शरत प्रतिहार हेमंत निधन समाप्त होता है हेमंत शिशिर ऋतु एक करके पांच ऋतु तो वैराज ऋतु सुप्रोतम वैराज नामकाम ऋतु में प्रतिष्ठित है वसंत हिंकार प्राथम्य ग्रीष्म पूर्वपत संचना स एवेतदराज ऋतुसु प्रोतम वेद वैराजनामक सामे ऋतु में प्रतिष्ठित ऐसा उपासना करता है विराजति प्रजया पशु वर्चसेन विराजती मतलब सुशोभित होता है विशेषण राजति प्रजा से पशु से ब्रह्म वर्चसे तेज तेजसे सर्व आयु प्राप्त करता है उज्जवल जीवन है ज्योग जीवति प्रजा पशु से महान होता है की से भी महान महान की रितु निंदे तदव ऋतु की निंदा नहीं करे जैसे वराजसा, करने के लिए ऋतु की निंदा नहीं करे जिस ऋतु में जो कर्म होता है उसकी निंदा नहीं करे ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म है शरत में शरत में तो ठीक है शीत शरत के बाद हेमंत में शीत तो है वर्षा में वर्षा है ऐसे निंदा नहीं करें। ऐसे सामान्य रूप से भी सबको सूर्य वर्षा ऋतु की निंदा नहीं करनी ऋतु तो अपने अपने कर्म के अनुसार समय के अनुसार अपने अपने कर्म फल देंगे इसे निंदा नहीं करनी चाहिए भैया जैसे सामनो युक्तम ऋतु से पुतम में आश्रित है तेषा सधर्मेय विराज अपने धर्म सेतवराज्य ऋतुस्प्रूपुव ऋतु यथारतव आर्तव्य धर्मेय विराजनते ऋतु संबंधित धर्म से सोत होते हैं एवं प्रजादिर्द्वान उत्तम तो अन्यथ प्रजादि से युक्त होकर के शोभमान होता है ऋतु न निंदे तद्रतम यद्वा, यद्वा, यद्वा, रित्वु नाम ऋतूनापत्तिराट आत्मन से प्रतिष्ठा तद्वारा वैराज्य सामने पोतमीति भाव यद्वा ऋतूना अन्नोत्पत्ति निमित्तत्व तो यदवा का अथवा ऋतु है अन्नोत्पत्ति का निमित्त है विराट आत्मा भी अन्न रूप है समि थोड़े सर्वाभिमानी विराट अन्नात्मक है तस्ट प्रतिष्ठित अन्न ऋतु में प्रतिष्ठित विराट रूप अन्न ऋतु में प्रतिष्ठित उसके द्वारा वैराज मी सांग विराट संबंधी जो सांग है वह भी ऋतु में प्रतिष्ठित है आगे लोक दृष्टिया उपासना है सक्वरी ऋतु सम्यक वृत्ते लोक स्थिति प्रसिद्धत्वाद ऋतु ठीक होने पर अपने अपने ऋतु में जिस प्रकार धर्म संयुक्त होने पर लोक स्थिति होती है ऋतु दृष्टि अनंतर लोकदृष्टि में आ रितु दृष्टि उपासना के पश्चात तो लोक लोकदृष्टिया उपासना पृथ्वी हिंकारो प्रस्ताव में अंतरिक्ष दृष्टि दौर उगृत में सर्गदृष्टि दिश प्रत्याह दृष्टि, समुद्र निधने में समुद्र दृष्टि एक लोकेश् प्रोत्ता शकवचने लोक में प्रतिष्ठे पृथ्वी हिंकार इत्यादि पूर्ववत कथम नाम कैसे होगा बहुवचना बहुत प्रतीयते तो बहुवचन सक्वर्य बहुत सातीत होते त्रेव रक्स नहवचन नित्य बहुवचन ही है नित्य बहुवचन तम उभत्र तुल्यमित द्योतना वक्षमाण दृष्टान्त आगे रेवत साम कहेंगे तो नित्य बहुवचन है दोनों में समान है सक्वरिय भी बहुवचन देवत्य भी बहुचन दृष्टान देते महानी सुक्ंते महानी ऋचा है ऋचा रिचा का नाम है उन्हें सक्वरिय शाम का गान क्या जाता है श्याम का गान क्या जाता है ऋचाओ में रिचा में आरूढ़ होकर शाम किया जाता है तो महानामनी ऐसे ऋचा है उनमें सकोर का गान किया जाता है तासांस आपोव महानामी अद्भि संबंध स्मृत स्मृति में कहा गया जल के साथ महानामनी ऋचा का संबंध हो ताशाम का आपो वही महानामनी ऐसे कहा गया जल के साथ संबंध हो अफसुलो का प्रतिष्ठा और लोक भी जल में प्रतिष्ठित है इसमती नया यथा चश्मा सम्बन्ध है तो लोक के सको प्रतिष्ठित है इतिहास जल के साथ संबंध सक्कर महानाम उसमें सक्कर आरूढ़ है और जल में लोक प्रसिद्ध है इसलिए इसी संबंध से लोक में सक्कर प्रतिष्ठित है इतिहास लोके प्रोता एवं एता लोके सकोसु प्रोता वेद सकोरेम लोके में प्रतिष्ठित है इसे उपासना करता है लोक लोकदृष्ट सक उपासना करता है लोकी भवती लोकवान होता है सर्व आयुरी योग जीवती महान प्रजे पशु महान की लोका न निंदे तदव्रतम लोक की निंदा नहीं करे उसी सक उपासना करने वाले का व्रत है लोकी भवती भाष्य में लोक मतलब लोकवान अर्थ तो लोक फल नहीं लोक का फल जो वो फल से होता है लोका नींद उसका यह व्रत है आगे पशु में रेवत्य साम प्रोत है पशु दृष्टिया रेवत्य साम की उपासना टीका में पशु नाम लोक कार्य लोक में ही पशु होते हैं, लोक कार्य लोक दृष्टि के पश्चात पशु पस्ट दृष्टि उपनस्यतिम में पशु दृष्टि करके उपासनाजा दृष्टि अभय प्रस्ताव में अभी भेड़ दृष्टि गाव उदीत उदृत में गो दृष्टि अश्व प्रत्याहार प्रत्या में अश्वृष्टि पुरुष निधन निधन साम में दृष्टि रेबत्यम काम पूववत नित्य बहुचा जैसे सक्वरी साम है इसे रेबत भी बहुवचना पशव भी रेबतीरी श्रुतियंतरम आसिता आह पशु को ही रेवती शब्द से कहा गया इसलिए पशु प्रतिष्ठित है स एवं एता रेवत्य पशुता वेद रेवत्य साम पशु में प्रतिष्ठित इसे उपासना करता है पशुमान भवति पशु युक्त होता है पशुमान होता है सर्वमायुरेति आयु रेवी उज्ज्वल जीवन है पूरा आयु जीवित होता है महान प्रजा पशु से होता है महान कीतिया पशु न निंदे तद व्रतम उसका व्रत है पशु की निंदा नहीं करे जो रेवत सामो की उपासना पशु दृष्टि से करता है उसके व्रत है आगे यज्ञ यज्ञ पशु के अंग में पुरुत है ठीक पशु विकार पयोद्यादि न पुष्टि अंगान दृष्टाई दी पशु का विकार है पयोदधि घृता आदि से घृता अंगान पुष्टि अंग पुष्ट होते है ये दिखा गया इसलिए पशु दृष्टि अनतरम अंग दृष्टि पशु दृष्टि के पश्चात है में अंग लोम दृष्टि मृष्टि अस्थि प्रत्याहारो प्रत्यार में अस्थि मज्जा निधन निधन में मज्जा दृष्टि एक अंग्रोतम यज्ञ ये शाम का नाम अंग में उसके पश्चात प्रतिष्ठित सैष्ठ्या प्रति सच्चा तथा धनम अंत्याद उसके निधन अंतरे सामो सामन देहाव में प्रतिष्ठित तो है। है, ठीक श्रुति में कहा गया रसो वे यज्ञय साम को रस शब्द से का अन्न रस विकार नाम संबंधा और लोमादी अंग का अवय अन्न रस विकार से संबंधित है यज्ञ यम अंग में प्रतिष्ठित तो जो यज्ञ य करता है उसके लिए एवं फल का एवं अंग में प्रोते यग्णा यग्णा नाम के याम इसे उपासना करता है अंगी भंगी बहते अंग वाला अर्थात अंग अंग कभी नहीं होता है कभी मन से कुछ अंगहीन हो जाता है हत पर नष्ट हो जाता है तो अंगहीन होता है किसी प्रकार अंगही नहीं होगा समग्र होता है ना अंग भी क्षति अंग से कुटिल नहीं होता है पंगु आदि नहीं होता है सर्वाय महान प्रजया भवती महान की मजनो ना तद व्रतम नासियाति दिवा, जो यज्ञ अंगदृष्टिया करता है एक वर्ष तक मज्जा मादी भक्षण नहीं करे तद्रत मज्जो मज्जू न मज्जन से मज्ज द्वितीय मज्जा भक्षण नहीं करे मही कर इसका व्रत है अंगी भाष्य में अंगी का सम्रगे अंग्र सम्र पूरा रहता है न आदि हस्तपादादि बिहु अस्तपाली अंग से बिहुल क्षति का कुटिली बहुत कुटिल नहीं होता है पंगु था। पंगु नहीं होता है और कुनी होता कुणी शब्द का अर्थ तो है वक्र कर रोगादी के द्वारा ये भी कुणी शब्द है संबत्म अर्थात संभत् मात्र एक वर्ष तक मजियो का समानसा ने नही खाए बहुवचन मत्स्योपक्ष बहुवचन मज्य बहुवचन दिनसे मत्स्य भी नहीं है एक वर्षतः तो का अथवा मज्यो नासना नास्नियात उसका व्रत है अग्निर्ो अभव अग्नियादीनांग प्रति तत्वादनम अग्निया दृष्टि उत्थय आदि अग्निया में देव अंग दृष्टि के बाद आदि दृष्टि आरंभ करते हैं अग्नि हिंकार अहिकार में अग्निदृष्टि वायु प्रस्ताव प्रस्ताव में वायु दृष्टि आदित्योदी उदीत उपासना करे आदित्य दृष्टिया नक्षत्रा प्रतिहार प्रतिहार की उपासना नक्षत्र दृष्टिया चंद्रमा निधनम निधन की उपासना चंद्रमा दृष्टिया देवतासु प्रोत ये सब अग्नि वायु आदि देवता है देवता में राजन नामकाम प्रतिष्ठित है भाष्य में प्रथम स्थान अग्नि पर अग्र पूज्य है अग्नि इसे अग्नि में ही सब आदि देते हैं प्रथम स्थान है वायु प्रस्ताव आनन्तरी सामान्य अग्नि के अनातर है आदित्य उद्गी श्रेष्ठ है नक्ष प्रति पैल चंद्रमा निधन कर्मी निधना चंद्र स्थित होतेम्वादीतेम दैवता हेतु आह राजन नाम के सामन देवता में प्रतिष्ठित मात प्रकाश वाले तो ये देवता में ये राजन साम प्रोत राजबंध है स ये भी एवं एतत राजनं देवता राजन देवता सुत वेद राजन साम देवता में प्रतिष्ठित इसे उपासना करता है एतासाव देवता नाम सलोकताम शास्त्रीताम सायुज रचती इसे देवता जो कहा गया अग्नि वायु आदि इत्यादि देवता है उनके सलोकताम समान लोक में रहेंगे तो सलोकताम और साष्टीम का अर्थ समान रिद्धि समृद्धि उनमें जितने सामर्थ्य रिद्धि इतने प्राप्त होगा और सायुज का अर्थ एक भाव प्राप्त करता है सर्वम आयुरे सर्व आयु प्राप्त करता है योग जीवती महान प्रजया पशुती महान की ब्राह्मणा न निंदे तद जो राजन शाम देवता में प्रतिष्ठित उपासना करता है ब्राह्मणों की निंदा नहीं करे विद्वत फल उपासकता फल है एक अग्निया देवता नाम समान लोकतालोकता है।, है समान लोक को प्राप्त करता है साष्टिता का समि को प्राप्त करता समृद्धि को साहिज्यों का तो भावम, सहयोग हो जाना एक देह तो एक रूप हो जाता है ठीक टीका में फलविकल वब्द से अत्र कथम वाक्य स मंत्र में आया वह शब्द तो भाष्य में है भाष्य में वह शब्द लुप्त द्रष्टव्य मंत्र में वह शब्द नहीं है भगवान भाष्यकार कहते है यहाँ शब्द लुप्त समझना वह शब्द है तो आगे शंका करते फल विकल्प करने के लिए वह शब्द यदि रहेगा तो वाक्य कैसे होगा अर्थ कैसे होगा तो उसका अर्थ करते है सलो सलोकताम इत्यादि सलोकताम वा इत्यादि अर्थ होगा फिर कथम पुनर एक फलत्र विक्यते एक देवता में प्रतिष्ठित राजन शाम तो फल तीन कैसे विकल्प होगा ऐसा संकाहन से कहते भावना विशेषतः फल विशेष है एक जिस प्रकार भावना करे ऐसे फल विशेष हो जाएगा न फल अचितम किमित शब्दों गृहता विकल्प्य तीनों फल सूत्र में कहा गया सलोकताम मिलाकर के समुच्चय मानना सही। वह शब्द को ग्रहण करके विकल्प क्यों करते तो भाष्य में दिया गच्छति का प्राप्त समुच्चय अनुप्रति समुच्चय नहीं हो सकता है समान लोक में रहना शास्त्री को प्राप्त करना सायुज भी होना एक साथ युग युक्त तो सलोकता एक देह देह वाला देह नहीं होता है अलग रहेगा तो सलोकता है। समान लोक में रहने में मात्र से साष्टित्व को प्राप्त नहीं करता है रिद्धि समान होना सलोकता होकर करके किसको रिद्धि को प्राप्त करते तो साष्टी यदि एक ही फल होगा तो साष्टी कह देने से सलोकता अलग उता नहीं करना चाहिए अगर सायुज कह दिया एक देह देवी को प्राप्त कर लिया तो सलोकता में ऐसे फल कहना नहीं चाहिए अलग अलग मंत्र में कहा गया तो समुच नहीं हो सका है इसलिए विकल्प अर्थ करना पड़ेगा नहीं ही मिथो विरुद्धम फल त्रम एकत्रुचेतुम सकस्पर विरुद्ध तीन फल एकत्रुचित नहीं किया जा सकता है अतः विकल्प सिद्धि नु देवता दृष्टिया राजन से सामने ध्यान देवता न निंदेद्य कथम अन्यता उच्यते तथा अभी उसका व्रत कहा ब्राह्मण न देवता दृष्टि से राजन शाम की उपासना तो देवता दृष्टि से जो उपासना करता है तो देवता की निंदा नहीं करें कहना चाहिए ब्राह्मण न निंदे अन्य प्रकार क्यों कहते देवता दृष्टिया राजन से सामने ध्यान करने से देवता न निंदे तो कहना चाहिए अन्य था क्यों भाष्य में कहा ब्राह्मण न निंदे तद एते वही देवा प्रत्यक्ष ब्राह्मण ब्राह्मण निंदा देवता निंदे ये वे देवा प्रत्यक्ष मधवा मण ये प्रत्यक्ष देवता है जो ब्राह्मण है इस रूचि में कहा गया इसलिए ब्राह्मण की निंदा देवता निंदा ही है देवता दृष्टि से राज अनुसान की उपासना करने वाले ब्राह्मण निंदा करे तो देवता निंदा हो जाती क्योंकि ब्राह्मण ही प्रत्यक्ष देवता है इसलिए कहा ब्राह्मण की निंदा नहीं करे आगे त्रय विद्या दृष्टि उपासना करना है अग्न्यादि अग्न्यादि अनंतरम सामने करके अग्नियादृष्टअतरधमा अग्नियादृष्टि कर्के कार्य तय विद्यादृष्टिधान कारण कहते अग्न्यादि अग्न्यादि अग्न्यादि करते अग्निया आनत साम के पश्चात तो तो तो त्रय विद्याय महिलादृष्टि दैवता दृष्टिया दृष्टि क्योंकि अग्निद्रुत विद्या अग्नियादे वेद तय विद्यादे यद्यादपा उत्तम तस्दन उपाया तय विद्याय युजते सामोपास्यम कहा था राजन उसके ऋग्वेदो ऋग्वेदो यजुर्वेदो अग्नियात्मक सामोपायाजुर्वेद आदित्य सेमदे तो अवगम दिवत कार्य इसलिए देवता दृष्टि का नंत्र त्रय विद्या दृष्टि है त्रय विद्या मंत्र में गया त्रय इमे लोका त्रय विद्या हो गया हिंकार में त्रय विद्या दृष्टि करे त्रय इमे लोका स प्रस्ताव शान के अवय प्रस्ताव में लोक त्रय दृष्टि करे अग्नि वायुरादित्य सदगीत उदगित हमें अग्निवायु आदित्य दृष्टि है नक्षत्राणी वयांसी मरीच है प्रतिहार में नक्षत्र वयांसि पक्षी मरीच किरण ये दृष्टि करके उपासना करे, गंधर्वा, गंधर्वा, करके करे। सर्पा गंधर्वा पितरस त निधन निधन में सर्प गंधर्व पितृदृष्टि करके उपासना करे एत सर्वस्तम सौ में प्रतिष्ठित है क्योंकि इसमें सब कुछ आगे तय विद्यालोक नक्षत्र सर्प गंधर्व पितृस आगे भाष्य में हिंकार प्राथम्या प्रहिल अवय हिंकार त्रय में लोका अनंतरायति प्रस्ताव त्रय विद्या का कार्य होने से विद्या, त्रय विद्या विहित तो कर्म कर्म का फल होता है लोक टीका में तत्कार त्रयी साध्य कर्म फल तीनों त्रय में वेदीत जो ताई भी हो गया कर्म वेद त्रय के द्वारा कर्म होगा कर्म फल है लोका इसलिए त्रय में लोका जो दिया वेद त्रय साध्य कर्म फल होने से उसके अनंतर का प्रस्ताव हो अग्नि आदि देवता नक्षत्र आदि नाम प्रतिहत में नक्षत्र आदि दृष्टि करे नक्षत्र मरीजी तो इधर उधर फैलू हुई है सर्पादी नकार सामान्या निधनत्म सर्प गव पितर में ध्या में वो धकार सामान्य है निधनत्म एक त्याम नाम विशेष अभावाद सा श्याम समुदाय शाम शब्द सर्वसिम प्रोत्तम अलग अलग नाम साम का आया था इसमें कोई नाम नहीं है इसे पूरा साम सब साम लेना साम से सब सब प्रतिष्ठित है समुदाये सेन प्रोतम उक्त त्रैविद्याद प्रोतमित वक्त ये कहना चाहिए साम त्रय विद्यालोक इत्यादि में प्रतिष्ठित कहना चाहिए ऐसा से कहते त्रय विद्या छ विद्या तीन लोक तीन देवता नक्षत्र ये सब कुछ आ गई कथम पुनरत्र त्रैवद्यादृष्टया सामेय गम्यत्रेय उपास्य हे त्रैविद्यादृष्टि से एक ऐसे ज्ञान तो होता है त्र तैविद्यादृष्ट हिंकारादी साम भक्त उपास साम की भक्ति अवय तैव्या उपास हे न चाष प्रति पूर्वेण सन्दर्भेण विरोध शंका महति ऐसे जो धैविद्यादि दृष्ट्यामोपासना करेंगे इसे पूर्व ग्रंथ के साथ कोई विरोध की शंका नहीं अतीमोपासन येष्ेशदा तदृष्टिया तदुपासनि अतीत में जितन उपासन सौ सा आये के उपासना जिन जिन में साम प्रोत वही सामी की उपासना तब दृष्टिया अग्नि में पुरोत उसी सामी की उपासना अग्निदृष्ट लोक में इस प्रकार जिसमें आसीत है सामी की उपासना तब दृष्टिया कही गई इस प्रकार यहां सब में प्रतिष्ठित है सामो तो सब त्रैविद्यादि दृष्टिया सब साम समुदाय की उपासना है इस प्रकार चल रहा है तथा हेतु महा दृष्टि विशेषणाज विशेषण आज्य से वो संस्कारित आप आज से यथा संस्कार पत्नी अवेक्षित आज्यम भवती पत्नी कर्म करते समय पुरुष अपनी पत्नी को पास में रख करके कर्म करते समय घृता जो आहुते देने के पहले पत्नी को दिखाते हैं उसके द्वारा केवल पत्नी उसको देख देने में आते से संस्कार होता है घृता में तब उस घृता में कर्म करेंगे तो फल मिलेगा काम में में जैसे विधान किया गया ऐसे कर्म करना होगा जिस प्रकार दृष्टि के द्वारा ही आज्य का संस्कार होता है इसी प्रकार कर्म के अंग है शाम उस शाम का संस्कार होता है इस प्रकार उपासनाओं के द्वारा ये कर्मांग संबंधी उपासना है जो कर्म करते समय कर्मांग जैसे घृत है कर्म का अंग उसका संस्कार होता है पत्नी दृष्टि के द्वारा ठीक इस प्रकार ये कर्म के अंग शुभ शाम है पांच भाग वाले सामो, सात भाग वाले सामो, कर्म के अंग कर्म करते समय ऋचा में आरूढ़ करके इनका गान किया जाता है मंत्र में तो कर्म के अंग साम काम का, का संस्कार होता है विशेष विशेष से से दृष्टि के द्वारा कर्मांगान शाम नाम दृष्टि विशेषण आज जैसे ही दृष्टि के है विशेषण जिसका घृ सक जैसे इसे संस्कार होते है टीका में दर्श पुनवासाधिकार पत्नी अवेक्षित आज्यम भवती दृष्टि विशेषण आज संस्क्रिय दस कर्म के अधिकार में पत्नी अवेक्षित भवति पत्नी के द्वारा दुष्ट आज्य होता है दृष्टि विशेषण आज दृष्टि विशेषण यित का विशेषण दृष्टि पत्नी के दृष्टि विशिष्ट कर्म में उपयोग होता है उसका संस्कार होता है तथा साम प्रभेदा दृष्टि साम के विभिन्न भेद हैं हिंकार प्रस्ताव आदि दृष्टि विशेषण दृष्टि विशेषण अलग अलग दृष्टि से उपासन करना है तेषा कर्मा तद अना दृष्टिया संस्कर्तव्यवाद तो। कर्म के अंग साम के अवयव उनकी दृष्टि अनंग दृष्टिया अंग से भिन्न त्रैविद्या लोक दृष्टि से संस्कार होता है कर्म के अंग साम इसलिए सर्वत्र की उपासना जिन में तेम प्रतिष्ठित है तब त्रष्टया तब त्याम की उपासना है एवं जो उपासक इसी संपूर्ण शाम समुदाय को सर्व में प्रतिष्ठित इस उपासना करता है वो सर्व हो जाता है सर्व विषय साम सर्वविषय उपासन करता है उसका फल है सर्वे ठीक मैं अथ यहाँत सर्वात्म कि सर्वात्मक हो जाना चाहिए ये कहना चाहिए सर्वे भाष्यकार कहते हैं यथाश्र सर्वात्में कित अतः भगवान भाष्यकार कहते हैं निरुपचरित सर्व दीक्षते बलि प्राप्ति अनुपति आगे कहेंगे वो सब विभिन्न दिशा में स्थित से बलि प्राप्त करता है भेंट प्राप्त करता है यदि स्वयं सर्वात्मक हो गया तो उसे भिन्न कुछ नहीं रहा दीक्ष अन्य से बलि प्राप्ति ये सब नहीं बनेगी यदि सर्वात्मक हो जाए सर्वेश्वर हो जाए तो सबका ईश्वरअन से अन्य उसको भेंट चढ़ाते हैं बलि उपहार देते हैं ये संभव होगा निरुपचरित्र तो मुख्य जैसे सर्वात्म को मानेंगे अन्य के, के द्वारा बलि प्राप्ति जो आगे कहने वाले वो नहीं बनेगी आगे मंत्र में तादेशस त्लोको इसी विषय में आगे का मंत्र है ज्ञान पंचधा त्रीन त्रीन ते न्याय परम अन्य दस्ती तीन तीन करके अभी बताया त्रय विद्या त्रय में लोका तीन देवता है नक्षत्र वैसी पांच पंचधायन तीन करे बताए तेज्य न जाए परम अन्य उससे उत्कृष्ट अन्य कोई है ही नहीं सर्व विषय साम विदेश संभादेति सर्व, सर्व दृष्टिया उपासना करे साम सर्व साम को तो सर्वेश्वर हो जाता है इसमें मंत्र भी संवाद कहते तद तो इत अर्थे इस श्लोको श्लोक मंत्रोप्यस्थ पंच प्रकार तीन तीन प्रस्ताव प्रकार, तीन तीन उमूह बना करके हिंकारादी विभाग प्रोक्ता ऐसे पांच विभाग तीन तीन कर उनसे पंच त्रिकेन तीन तीन पांच पांच उनसे जाय का महत्तर जाय बड़ा है महतर अन्य वस्तु को अन्य ही नहीं। ना भी अन्य है नही नीता में परम इत व्याख्यान अन्या दी थी मंत्र न्याया न न्याय परम अन्य जायकार का महत्तर परम अन्यद ही हो गया अन्यद अन्य वस्तुअरात्र से अंतर्भाव उसमें सब कुछ अंतर्भूत है सबका अंतर्भाव हो जाएगा अन्य को नहीं है ज्यादा महत्तर हो जाने से परम का उत्कृष्ट नहीं से परम का अर्थ ही अन्यदे परमित व्याख्यान तो सब कुछ सर्व अंतर्वज्ञ होगी आगे अंत हो गई सप्त उपासन करता है सवेद सर्वम सब को जानता सर्व के होता है सर्वा दिशो सर्वादिशि हरती सब दिशा दिशा का अर्थ दीक्ष सर्व दिशा में स्थित उसके लिए अस्मि बलिम हरंति भेट चढ़ाते हैं है सर्वमस्मित उपासित तदव्रतम तद व्रतम तद सर्वस्मित से उपासना करे उसका ही व्रत है इसके समाप्ति के लिए दो बार का तद व्रतम तद्व्रतम भाष्य में सर्वात्मक सर्वात्मक साम, साम जोसना करता है सवेद सर्व अर्थात सर्वज्ञ होता है सर्वाधि सर्व में स्थित अस्मि एवं विदे बॉलिंग कार्य भोगम भरती भोग प्राप्त कराते हैं उपासी उपासन करें तस्तव येदेदेद सर्वात्मक साम, साम, साम, ये सा यत, साम जानताय तो सर्व होता है, सर्वे नहीं, सर्वादी तो सर्व सर्वादी से भवामी एक उपाय तस्तव व्रत नभाग सर्व तो सर्वे तो नहीं चय सब कुकुश अंतर्भूत हो गया सर्वस्य अभी यह समाप्त तो हुआ ओ आय तो मम त्रोबलिया सर्वाषदा निरात्मेपनु महिशंत महिष्स ओम शांति शांति शांति